असौची व्यक्तियों के घर से फल पुष्ट शाक लवण काष्ठ मठ्ठा दही घी तेल औषधि तथा खीर और शुष्क को नित्य ग्रहण किया जा सकता है अहिताग्नि श्रौत्रिय का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथा विधि करना चाहिए और अनाहिताग्नि का दाह ग्रहाग्नि से तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए मृत व्यक्ति के देह का अभाव शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उसके ही समान आकृति बनाकर सपिंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धा युक्त होकर विधिपूर्वक दाह संस्कार करें सभी बांधवों को संन्यास पूर्वक दस दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए श्नान के गीले वस्त्र पहने हुए भी एक बार जल दान करना चाहिए प्रेत के निमित्त यथा विधि प्रातः से सायंकाल अर्थात दिन में किसी भी समय प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और चौथे दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए दूसरे दिन बांधवों के साथ छोर् कर्म करना चाहिए चौथे दिन बंधुओं सहित अस्थि संचयन करना चाहिए अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धा पवित्र आयुग्म विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए पांचवें नवमी तथा एकरहवें दिन आयुग्म विषम संख्या में चाहिए प्रेत के निमित एक ग्यरहमें बारहमें अथमा किसी और निंदत दिन में सद्धा पूर्वक शाद करना चाहिए। इस स्राद में एक पवित्र एक अरग और एक ही पिंड मात्र होता है। इसी प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए समस्त सर वर्ष के पूर्ण हो जाने पर सपिंडी करण श्राद्ध करने का विधान किया गया है हे द्रितोत्तमो प्रेतादि अर्थात् प्रेत पितामह प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह के उदेश्य से चार अर्ग पात्र बनाना चाहिए और पित्र पात्रों में प इन पिंडों में प्रेत पिंड को मिलाना चाहिए, देव श्राद्ध करने के अनंतर सफिंडी करण श्राद्ध करना चाहिए, पहले पितरों का आवाहन कर पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए, जिन प्रेतों का सफिंडी करण कर लिया जाता है, उनकी श्राद्ध क्रिया प्रथक नहीं होती, जो सफिंडी प्रेत का प्रथक पिंडदान करता है, वह पुत्र घाती कहलात प्रतिदिन प्रेत धर्मानुसार उदक कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए प्रत्येक वर्ष पारमड़ विधान के अनुसार सामवार्षिक श्राद्ध करना चाहिए यही सनातन विधि है पुत्रों को माता-पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है वह सब करना चाहिए पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे अथवा पुत्रादि साध न कर सके या इनके अभाव में सभी दान कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को सद्धा पूर्वक यथा विधान जीते हुए ही साध कर लेना चाहिए इस से साध्य की अनिवार्य था स्पष्ट है इस प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रिया विधि सम्यक रूप से बतलाई स्त्रियों का तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है उनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला द्वारा बताए गए उस परम पद को प्राप्त करता है तीसरी कुलम पुराणे खट्सहस्सा आयाम संहितायाम, आयाम ऊपर विभागे त्रयोविंशो अध्याय अग्निहोत्र का महात्म, अग्निहोत्री के कर्तव्य, श्रोत एवं उस्मार्त रूप, द्विविध धर्म, तृतीय सिस्टा धर्म, वेद, धर्मशास्त्र और पुराण के धर्म का ज्ञान तथा इन पर श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा सदैव सायंग और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पौन मासी को हवन दर्शेश्वरी और पौन मासेश्वरी करना चाहिए। बीज को फसल कट जाने पर नवशेष्ठ रित्की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ एवं आयन के � वसर के अंत में सौमी याग करना चाहिए दिर्घ आयु की इछाख करने वाले अपनी होत्री को नवशेष्ठी किए बिना नया अन््य नहीं खाना चाहिए नवीन अन््य का अग्ने में हवन किए बिना, नवान खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अनुष्टकाओं में नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजात का यह नियमित श्रेष्ठ धर्म है अग्नियों का आधान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वह बहुत से नरकों में जाता है विप्रों अग्न्याधान आदि कित्त ना करने वाला वह दुर्मती तामिस्त्र अंधतामिस्त्र महारोरो रोरो कुंभीपाक वैतरणी असिपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त कर बाद में अक्तेन्यों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है अतः विशेष रूप से विशुद्धात्मा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा ka का आधान कर परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए जो अग्नि का आधान कर फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता वह व्यक्ति मूर्ख होता है उससे बात नहीं करनी चाहिए अधिक क्या वह मनुष्य नास्तिक होता है जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो वह सोमपान का अधिकारी होता है सभी यज्यों में सोम सबसे शरेष्ठ है सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए महश्वर की आराधना के लिए सोम से बड़ा अथमा उसके समान कोई यग्य नहीं है इसलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने में ही बतलाया है वह तथा स्मार्थ नाम से दो प्रकार है तीन आवाहनिय दक्षिणाग्नि गाृहपत्याग्नि अग्नियों के संबंध से श्रौत धर्म होता है स्मार्थ धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है श्रौत धर्म अधिक श्रेष्ठस्कर है इसलिए श्रौत धर्म का पालन करना चाहिए कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं तथा के अभाव में ही तीसरा धर्म होता है परियुघड़ रामायण महाभारत एवं पुराण आदि ग्रंथ सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया अहिंसा सत्य आदि आठ आत्मक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव वशिष्ठ कहे गए हैं इनके शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता यही निश्चित सिद्धांत है पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपब्रह्मांड विस्तार हैं एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है और दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्म श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है वेद के अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता इसलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा पुराण पर सद्धा रखनी चाहिए इत्तिश्री कुर्म पुराणे खटसहस्त्र आयाम संहितायाम आयाम ऊपर विभागे चतुर विंसो ऋध्यायः